पाठ करेगे ओ सणा सहना तब शंका। बोले, शंका बोले। तो हम परीक्षा करेंगे में राग या द्वेष जब सुधार स्थिति में आए तभी करना है या थोड़ा पीछे उसके जब है तो होती रहती है रोज जब कोई घटना होगी तो परीक्षण हो जाएगा राग द्वेश है या नहीं है घट रहा है या बढ़ रहा है कैसे पता चलेगा उसका समाधान यह है किसी वस्तु से मान लिया पहले हम सुख लेते थे ठीक है फिर पूरी, हलवा मिठाई कुछ भी वस्तु हो जिसका हम सुख लेते रहे अब हमने सोच लिया कि अब इसका सुख नहीं लेना ऐसा सोच लिया और फरमाइश करनी छोड़ दी जो मिल गया सु खा लिया ठीक है खाते समय भी ध्यान रखना नहीं लेना फरमाइश भी नहीं करनी आते समय भी सुख लेना मन से उसका विरोध करना है करते रहे छह महीना हो गया अब स्वचात परीक्षण करें कि राग है या नहीं है उस चीज में पहले तो था ही, तो एक दिन किसी ने दोपहर में सूचना दी कि आज शाम को आपको हलवा मिलेगा आज रात को खाने हो। ऐसी सूचना देगा ठीक है खा अब जब रात को खाने के लिए बैठे भोजन उसने दाल रोटी सब्जी सब परोस आलुआ परोसा आपण कॅसा इं आलुआ खूप लाईतो शुद्ध दोपहर मे हलवाले नाही फेरने प्लॅन बदल गाय आज हलव की छट्टी कॅन्सल ना तो फिर उस समय देखो आपके मन में कैसा हुआ नहीं हुआ कम हुआ अगर दुख हुआ तो समझ लीजिए अभी राग है वस्तु की में राग देगा। जब वो वस्तु खाने पीने को सुख लेने को नहीं मिलेगी तब दुख होगा समझ लीजिए राग है और अगर सूचना दी गई और फिर आपको नहीं खिलाया गया और फिर आपने देखा मुझे कोई दुख नहीं है नहीं हुआ तो ना सही कोई बात निकाल दो बहुत है। अपना जीवन चलेगा इससे भी पेट भर जाएगा कोई बात नहीं तो आपको दुख नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि आप राग नहीं वो कितना हुआ उसका आधार पर कम हुआ दुख तो राग कम है अधिक दुख हुआ तो राग अधिक और नहीं हुआ तो समझ लो नहीं ठीक हो गया इससे भी एक और खतरनाक आ सकती है वो ये आ सकती है कि आपको भी दी गई कि हलवा मिलेगा और को रा हलवाोसी दोजन और के बाद फिर एक मिनट बाद वापस उठा लिया और फिर चिढा करज आपल्या जाय परोस के अब देखो, <laughs> हो अभी खाने वस्तू मले फो स्थिती राग नाही ना राग, राग का परिक्षण होग ऐसे एक व्यक्तीने नुकसान किया बेकार गोष्ट करुस्सा आहे तो, तो, तो नहीं छोड़ो इसको। छोड़ फिर आपने कर लिया कि अब इस के प्रति मैं बुरा नहीं नहीं गलत समजलो अगदी देख, छह महीना हो गया फिर वो सामने भी नहीं आया आप बैठे बैठे उसको याद कर लिया कोई उसकी फोटो आ गई कहीं अखबार में आ गई कहीं आस पास पड़ी हुई दिखाई दे गई अथवा वैसे ही बैठे बैठे आपने याद कर लिया कि वो गया, कैसा आदमी नहीं। तो आपको कोई दुख नहीं हुआ नहीं आया, क्रोध न्वेष नगर नुसतं नाही द्वेष आद नाहीण व्यवहार मी होता हा वर थैले मे क्या रखा पता नाही थैला खोले मी पता चले क्या देखने से ही पता चलेगा तो परीक्षण तो व्यवहार काल में ही होगा प्रसुप्त है विचिन्न है है, क्या है उसका तो पता नहीं चलता जब घटना आएगी सामने तब पता चलेगा नहीं हुआ गुस्सा आया द्वेष जलन हुआ के नहीं हुआ अगर हुआ तो समझो राग है पहले की अपेक्षा कम हुआ तो समझो राग कम है पहले की अपेक्षा द्वेश कम हुआ गुस्सा कम आया तो समझ द्वेष कम हुआ ऐसे परीक्षण हो जाएगा कम तभी होगा जे अविद्या कम करेगे उशीर टिकेन अविद्या राग वेश टिकेन अविद्या राग वेश बढेंग अविद्या घटने रागवेष घटेंगे बस सी अविद्या अटॅक करो उशी मारो या आपण बे अलग सोचने जरूर शंका होतो सुख दुखों का भूगता है तो ये आ, मोटे वाक्य है या सबके हैं ये आधी बात।, आधी बात आधी बात आधी और भी जो भी लोगों की है वो ये बात ना न सबके लिए सब लोगों पर ये नियम लागू होता है कि जो भी जीवन में हमें सुख दुख मिलते है वो सारे के सारे सुख दुख हमारे कर्मों का फल नहीं कुछ का है कुछ हमारे कर्मों का फल है कुछ बिना कर्मों के भी हमको भोगना पड़ता है दोनों बात ये नहीं कह सकते इले कते जित सुख झुका कर्मफल कर्मफल हा जीव सुखरात भोगता जीव जीवात्मा, ही है। अच्छा। जीवात्मा ही है। जो करता है सो भोगता ये न्याय का नियम जो करेगा सो भरेगा तो करता कोण है जीवात्मा बुद्धी या माने बाई ना हो योजना बता है क्रिया करता है वी असली करता दंड भोगना गलत सोचा गलत बोला गलत आचरण किया दंड मिळेगा वी उशीको भोगना जिने कर्म किया उशी की जिम्मेदारी जिसने कर्म शुरु के उशी कोंड भोगना जिने अच्छा कर्म कियामो मिळेगा अब मन इंद्रिया बुद्धि शरीर ये सब जड़ चीज़ है न ये सोचती है न योजना बनाती है न करती है स्वयं जड़ पदार्थ जड़ पदार्थों की कोई जिम्मेदारी नहीं चेतन की जिम्मेदारी इसलिए वही करता है और अंत में वही भोगता है भोगने का स्वरूप बताया दो तरह से एक तो केवल की अनुभूति मात्र करना उसको महसूस होता है की हाँ अब अच्छा है अब अच्छा रहा अच्छी फीलिंग है सुख मिल रहा है नहीं, अब दुख मिल रहा रहा है, भोग का है, है, हो हो कष्ट इसकी नाही परेशान होती अविद्यावाला भोग है कि वो खीर को अपने अंदर मान रहा है, खीर भी मुझ रा हलवापत्ती मुद्द्या वली वी होती यहां तक तो हो गई क्योंकि कर्म हमने किया तो फिर फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा उसका भोगने का मतलब सुपर और दुख की अनुभूति करना वो चेतन आत्मा ही करेगा और कोई नहीं करेगा इस तरह अब अभी चले ठीक है तो आठ सूत्र को हो नौवा नौवे नौ। नौ नौ सूत्र में पांचवें क्लेश की चर्चा है पांच क्लेशों के नाम फिर से दोहराएंगे अविद्या अस्मिता, अस्मिता राग राग द्वेश द्वेश अभिनिवेश अभिनिवेश ये पांच क्लेश चार की चर्चा हो चुकी है अब पांचवान है अभिनिवेश सूत्र नौ बोलिए स्वरसवाही स्वरसवाही विदुषोहि विदुषो तथा रूढ़ो तथा रूढ़ो अभिनिवेश <coughs> अभिनिवेश ये अभिनिवेश क्लेश है इसका अर्थ है मृत्यु से जो भय लगता है मृत्यु से जो डर लगता है उसका नाम है अभिनिवेश तो इसके बारे में कहा स्वरसवाही अपने ही संस्कार से चलता है स्वरस वही ये पीछे से आ रहा है पिछले जन्म से आ रहा है कई जन्मो से हम मरते आ रहे हैं जीते आ रहे हैं हर बार मरते हैं तो उसका एक संस्कार पड़ जाता है आत्मा पर मन के ऊपर उसका नाम अभिनिवेश संस्कार हमारे अंदर मृत्यू उत्पन्न करता है तो ये, ये जो मृत्यू जवळ बुढे कोणपड कोष्ट्रपती चपरासी है और मनुष्य जो कि पीठे मकोडे कोर है आप चिटी कोरासा छू देखो फट भागले स्पीड घड जायगी मकोडा चल रहा फर्श पे पी छ तुरंत स्पीड कट जाय भागे कोणी साप बिच्छू कोय अल्ली का बच्चा कुत्ते का बच्चा छोटासा चार पाच छे दिन का अभि बेचारे की मुश्किल चे आखे खुली अभि दुन्या खास अभि मुश्किल सेखी खुली आहे थोडासा ऐसे छू दोन थो, थोडासा हलकासा धक्का मार दोन गबरा जायगा पगईनी के मरना चाह होता है उसने इस जीवन में तुमर के देखा नहीं फिर क्यों डर लग रहा है वह आत्मा जीवन में उसको निवारो कि क्यों डरना चाहिए डर का क्या कारण उसको पता नहीं है तो वहां के लिए मुक्त है तो भी वो भी डरता है छू तो ही डरता है तो ये डर उसमें कहां से आया पिछले जन्म से आया इसीलिए का वह रसवाही ये पूर्व जन्म से ही अपने स्वभाव से ही चला चला आता है हमारे साथ आत्मा के साथ मन में ये सा, ये संस्कार पीछे से चला आता है और ये विदुषो तथा रूढ़ो विद्वानों के ऊपर भी वैसे ही अरूढ़ है जैसे बच्चे पर अनपढ़ पे, पे, जैसे कुत्ते पर गधे पर बकरी पर शेर पर सांप पर पिच्छू पर जैसे प्राणियों पे ऐसे आदमी पर भी और आदमियों में मनुष्यों में भी अनपढ़ पे भी और विद्वान पे सबके ऊपर यूं क्यूं सवार एक जैसा सबके सब तो इसका नाम अभिनिवेश है मृत्यु से पाए एक बात और समझनी है आप ये जो पांच क्लेश है इनमें पिछले चार का कारण क्या अविद्या अविद्या क्षेत्र उत्तरे तो अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश इन चार क्लेशों का मूल कारण अविद्या है तो यहां जो लिखा ना विदुषो भी कथा विद्वान पर, भी लिखे पर भी वैसे ही है। जैसे है। है, तो इसका ही कि जो विवान परि पडे व्यक्ती परि वैसेना कारण अविद्या बुस के लिखते अविद्या बहुत भारी बघा बडे बडे अच्छे अच्छे राष्ट्रपती तक्रे ब एम सी ए C.A. सी क्या टेक वर सी ए पडे वॉट वो सब मी अविद्या भरी हु शाब्दिक विद्वान हे हस्त जिसको तंत्रज्ञान होविद्या हट गई अभि अविद्या हट गई अभिनिवेशि खूप उसो डर नाही लगेगाको मरने मृत्यू सुरक्षा करेगा बारक्षा करण्या अलग बाल बा अगर कोता मैरता ट्रक के समोने खायगा मी डरता चला ट्रक फालतू पाय मरे वारी सुरक्षा करणार अलग बाय सुरक्षा करी च नाही डरता तो सुरक्षा तो रखणी चीवन मारने केले थोडी मिळा आहे जीने केली मला आहे कुठ सेवा करणे मला आहे कुठे आपण काम करेगे देश काही करेगे सबका काम करेगे तो जीवन मिळा मरने मला तो डर लगना अलग बात है और सुरक्षा रखना अलग बात है सुरक्षा हम इसलिए करते हैं कि हमारा काम बाकी बचा हुआ है वो पूरा करना है मोक्ष तक का जो काम बाकी बचा है वो पूरा करना है उसके लिए हमको शरीर की सुरक्षा आवश्यक है इसलिए बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर सब लोग अपनी सुरक्षा रखते हैं फिर देश का, का काम करना बहुत सारा काम है घर का भी है परिवार का भी समाज का भी देश का भी तो सुरक्षा तो होनी चाहिए रखो ठीक बात है कोई बात नहीं है नाव जिवज्ञान होत्रिया तत्व ज्ञान होत्रिया अविद्या तत्वज्ञान हुवास डराये विशेष बाबी समजणे ठीक आहे पडवस्य प्राणी नामा सर्वस्य प्राणी आत्माशीर आत्माशीर माना भुवं माना भुवं भुयासं इति, इति भाष्यकार व्यास महाराज कहते हैं सर्वस्व प्राणीना सभी प्राणियों की मनुष्य पीपा पेड़ बकरी मक्खी चेटी मच्छर सब सारे प्राणी सब प्राणियों की इमीर आत्मा की इच्छा नित्या बहती है सदा ही होती है सब प्राणियों की आत्मा की इच्छा ये सदा रहती है क्या इच्छा रहती है माँ नो निषेध में और नुवम का अर्थ है हो रहुं, जीवित रहुं। और, और न दो निषेधावे तो मैं न रहूँ ऐसा न हो दो निषेधावे मैं न रहूँ आत्मा मर जाऊँ ऐसा नहीं होना चाहिए ये हर एक आत्मा की इच्छा चाहे वो का आत्मा हो जदे का आत्मा हो शेर का हो सांप का मनुष्य का अनपढ़ का विद्वान का, का किसी का भी हो सब आत्माओं हो की स्वाभाविक इच्छा, इच्छा रहती है मतलब ये शुरू से मैं मर नहीं जाऊँ तो फिर क्या रहूँ भू आसा मिलती मैं जीवित रहू मैं बना रहू मरू नहीं ऐसी सबकी इच्छा होती ठीक है आगे बढ़ेंगे न चाहो अन अनुभूत अनुभूत मरण धर्मकर्मक आत्माशीर आत्माशीर ये जो आत्मा की इच्छा है कि कभी ऐसा ना में मर जाऊ अर्थात में सदा जीव जीवित रहूँ ये जो जीवित रहने की इच्छा हो रही है और मरने से जो डर सा लग रहा है कि कभी मर न जाऊ तो इस बारे में कहते हैं ये ऐसा नहीं हो सकता की जिसने कभी मरण धर्म का अनुभव न किया और उसको ये इच्छा हो जाए जिसने कभी मर के देखा ही नहीं वो क्यों उससे डरेगा मरने से अनुभव ही नहीं पीछे संस्कार ही नहीं तो अपना मनोविज्ञान का ये नियम है कि जब किसी चीज की अनुभूति होती है पहले अनुभूति होगी फिर उससे संस्कार बनेगा आपने ताजमहल देख लिया तो ताजमहल की अनुभूति की अब उसका संस्कार बनेगा और वो संस्कार आप घर में स्मृति उत्पन्न करेगा दो महीना छह महीना साल भर में फिर आपको स्मृति उत्पन्न हो सकती है यदि आपने तालमहल देखा ही नहीं उसकी अनुभूति नहीं है उसका संस्कार ही नहीं बनेगा और जब संस्कार ही नहीं जब उसकी अनुभूति नहीं है तो उसका संस्कार भी नहीं है संस्कार नहीं है तो उसकी स्मृति बनेगी ही स्मृति उत्पन्न ही नहीं होगी से जिसने कभी मर के देखा ही नहीं उसको मरने, मरने की अनुभूति नहीं अनुभूति नहीं है तो संस्कार नहीं जब संस्कार नहीं है तो मरने से क्यों डरेगा तो जिसने आज तक कभी मर के नहीं देखा उसको ये मरने का भय कभी नहीं सताएगा लेकिन हम देख रहे हैं कि सब प्राणी मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब मरने से डरते हैं छोटे छोटे बस पैदा होते ही मरने से डरना शुरू कर देते हैं इसका अर्थ है कि इन्होंने कभी पूर्व जन्म में इसका अनुभव किया है मरने का मरण दुख का अनुभव किया है उसी वजह से वो संस्कार आया और उसी संस्कार के कारण अब फिर मरने से डरते आत्मा की जो इच्छा है बिना मर, मरे ये पैदा नहीं हो सकती आगे कहते हैं ए तयाचा, ए तयाचा। पूर्व जन्म पूर्व जन्म अनुभव अनुभव प्रतीय प्रतीयते तो इस इच्छा से कि मैं कभी मर न जाऊित रहू ठीक जीता रहूं इस इच्छा से दया इस इच्छा से पूर्व जन्म का अनुभव ये सिद्ध होता है इससे पहले कोई जन्म था जब हमने कष्ट भोग तब हम मर गए मरने का दुख होगा वो संस्कार चला आया और उसी वजह से आज हम डर रहे तो इससे पूर्व जन्म का अनुभव सिद्ध होता है सच है अयम सयन अही स्वरवाही प्रत्यक्ष अगम असंभा असंभा मरण मरणस उच्छेद अपने संस्कार से ही चलाता है पूर्व संस्कार से बहता हुआ की पेरों पर पर, की पेरों पर होते। तो थोड़ा सा उसको छू दो फटा फट। भागेगा फटाफट तो बस उत्पन्न मात्र हुआ है केवल जनम ही लिया है छोटा सा है उसको छूते ही वो घबराता है तो उसको भी ये, मरने से लगता है ये मरने का जो है कहते हैं उस, उस से कीड़े को अभी ही लिया है प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान ना तो उसने मर के देखा प्रत्यक्ष कोई कोई मरता हो चलो येई उद्देश बच्चों को तो हम देते हैं, गाडी से टकरांडी टा नाही प्रत्यक्ष अनुमान और आगमसे संभव क्यू लगा फिरपी लग्न है, फिर लग है। मरण का जो डर है भय छेद दृष्ट्यात्मक इसका स्वरूप कैसा है इसका स्वरूप ऐसा है वो ऐसा मानता है कि बस कर गया तो मैं खत्म आई विल लॉस्ट मेरी सत्ता ही खत्म हो जाएगी ऐसा उसको लगता है इसलिए वो पता नहीं, नहीं मैं तो खराब खराब खत्म नहीं होना चाहता मैं तो रहना चाहता इसलिए कभी ऐसा ना हो मैं खत्म हो जाऊ ऐसा वो मानता है अविद्या के कारण क्योंकि अविद्या क्षेत्र में उतरे सच तो ये है कि भले शरीर सूख जाएगा तो भी आत्मा मारने वाला नहीं है वो तो सब तुझे और वो तत्व ज्ञान तो है नहीं उसको वो तो अविज्या ही है ना इसलिए अविद्या के कारण वो ये समझता है कि मरने का मतलब मैं खत्म मेरी सत्ता ही समाप्त ऐसे स्वरूप वाला उच्छे विनाश दृष्टिया भावना होती ऐसी जिसमें दृष्टि होती है की बस मैं मेरा विनाश ही हो जाए मैं तो बचू ही नहीं। ऐसे स्वरूप वाला ये अभिनिवेश क्लेश पूर्व जन्म अनुभूत पूर्व जन्म में अनुभव किए गए ुमान करता अनुमान होता पिछले जनमे मरने का कभी दोबारा ना मर जाऊस बोलिओ दृश्य हा टलंत दृष्ट्यात्मक ट्रा चकालग करणार आगे पढेंगे यथा च अयम अयम अत्य मूठेश अत्यंत मूढ़ेश क्लेश क्लेश जैसे यह क्लेश अत्यंत मूढ़ प्राणियों में देखा जाता है नाली के कीड़े अंधेरे में रहते हैं और गंदे गंदे स्थानों में रहते हैं सांप पिच्छू हकी मच्छर ये अत्यंत मूठ मतलब खराब से खराब प्राणी कोई भी हो घटिया से घटिया सब में ये देखा जाता है मरने जैसे ये मृत्यु का भय सब प्राणियों में देखा जाता है तथा विदुषोपी विदुषो विज्ञात पूर्व अपरांतस्य पूर्व अपरांत रूढ़ तो जैसा ये छोटे मोटे प्राणियों पर सवार रहता है मृत्यु का भय ऐसा ही तथा विज्ञात पूर्व अपरांतस्य जिसने पूर्व और अपर सब जान लिया सारे शास्त्र पढ़ लिए अगला जन्म पिछला जन्म सब समझ लिया आत्मा बहुनी मेरे सारे गए। आगे सब, सब जानता हुआ तो सारे शास्त्र पढ़कर के भी विदुषो अभी ऐसे विद्वान पर भी तथा रूठा उस पर भी वैसे ही सवार जैसे अनपढ़ गए ऐसे ही पढ़े लिखे हुए जिसको अभी नहीं हुआ, जिसने से यह जान जन्म होता, होता रहता है आत्मा हजर अमर है शाब्दिक ज्ञान वाले व्यक्ति पर भी वैसे ही सवाल रहता है जैसे अनपढ़ अथवा छोटे मोटे पीढ़े हो गए समाना कुशल अकुशलो कुशल अकुशलो मरण दुःख मरण दुःख अनुभवात अनुभव वासना पड लिखे करशल अकुशलो वोनो तर व्यक्ती है कुशल माने शाब्दिक विद्वान या कुशलकार शाब्दिक विद्वान लय गे प्रसंग केनुसार जिसने में तो जिसने में जसं शब्द अमर है शरीर उत्पन्न जिने शब्द नाही पढा शास्त्र न पढा और पशु पक्षी कीडा मकोडाने पढा तो इन दोन पडेे लिखे की और अनपढ की और सब प्राणिओ हो मरण दुःख अनुभवात मृत्यु दुख का अनुभव करने से यह वासना समान जो संस्कार बनता है मरने के भय का ये सबका बराबर है इसलिए सबको डर लगता है अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा चाहे वो मनुष्य हो या पीड़ा मकौड़ सब को डर लगता है क्योंकि मरने के दुख से जो संस्कार बनता है वो सबका एक समान है ये तो ये मृत्यु का भय है ये भी अविद्या के कारण से है जब तक अविद्या रहेगी जब तक शरीर को आत्मा मानता रहेगा यह अविद्या शरीर को आत्मा मानना अविद्या है।, है और अनात्मा को हम आत्मा माने बैठे शरीर को आत्मा मान लिया चौथी अविद्या होगी तो इस कारण से यह मृत्यु का भय पैदा हो जाएगा मरेगा शरीर और व्यक्ति मानेगा मैं मर रहा हूं और मैं मरना चाहता नहीं इसलिए उसको डर लगेगा जब तत्व ज्ञान हो जाएगा और ठीक समझ में आ जाएगा ये शरीर शरीर मुझसे अलग चीज है शरीर पैदा होता है मैं पैदा नहीं होता शरीर मरता है मैं मरता नहीं जब ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तब उसको मरने से डर लगेगा जैसे एक बस सूरत में गुजरात में सड़क पे चल रही थी और सामने से एक ट्रक आ रहा से टकराई बस टूटके चोर चूर हो गई तो हमें कोई कष्ट हुआ क्यों नहीं हुआ हम ये समझते हैं कि बस हमसे अलग चीज है हम बस थोड़ी है। बस से अलग है हमारा में बस टूटी ना मेरा क्या बिगड़ गया मैं तो ठीक ठाक हूं जैसे बस के टूटने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता बस मुझसे भिन्न वस्तु है पर मैं बस से भिन्न वस्तु तो वो टूटी है ना मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा बस के टूटने पर मुझे कोई कष्ट नहीं हो क्योंकि यहां मैंने समझ रखा है मैं बस से अलग चीज हूँ मुझे इस मामले में इसी तरह से फिर मैं कार से अलग चीज हूँ कार टूट गई मैं तो ठीक ठाक हू अब भी कोई समस्या नहीं फिर मैं शरीर से भी अलग हूँ जैसे मैं कार से अलग हूँ जैसे बस से अलग हूँ ऐसे ही शरीर से भी अलग हूँ शरीर टूट गया मेरे क्या जग तत्वज्ञान होगा तब मरने से तो स्वामी दयानंद जी को ने कहा तुम यहां से कोणी कर लो संगा इतना इनाम दुविधा देते और ये देंगे, मंदिर का मंथ बना दगे लाखो रुपये इनकम आहेपत्ती मिळते लोक तुम्ही मारते गोले हो मार मार दोन शरीर को मार सकते नाही मार सकते मी आत्मा हा तब तू जातो डर नाही लग्ता तुम क्या मारो गोली मारोगे तो का गोला मारोगे क्या मारोगे मार टो हो। शरीर को मारोगे मुरने डर नाही लग्ना तिनको तब तू जो बोली प्रश्न का अभिनिवेश प्रकृती धातु प्रत्यय वैसे विश्व प्रवेश उपसर्ग लगाय तो निवेश होगा है निवेश अभि उपसर्ग और जोडे अभिनिवेश बनता होगा उपसर्ग लगाला अर्थ बदलते दिलते घे तो अब मान लो इन उप दो उपपद लगाए अभी और नीत तो इन दोनों को जोड़कर ऐसा अर्थ बनता होगा कि मरने से डर तो ये किसी अर्थ में शब्द प्रचलित है तो इन उपसर्गो के लगाने से ऐसा अर्थ बन जाएगा तो मरने से डर लगता वैसे थोड़ा सा इससे मिलता जुलता सा अर्थ बनाए अगर तो विष प्रवेशन है प्रवेश करना तो नितराम प्रवेशक निवेशक अच्छी तरह से प्रवेश करना तो यह हो सकता है कि पुनर्जन्म में प्रवेश किया आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश किया तो ऐसा कोई शाख्तिक अर्थ धातु से बन तो जाएगा लेकिन उसमें यह भावना नहीं आ पा कि मरने से डर हाँ डर वाली बात नहीं आ रही इसमें पुनर्जन्म की बात आ रही तो यह अर्थ नहीं लगाएगा जो इसका प्रचलित अर्थ है रूढ़ी अर्थ वही ले, ले। जोड़ सकते कि जैसे किसी किसी भाग किसी बाग किसी बाग किसी बाग से कोई, बाग कोई, बाग कोई बाग क्लेश ऐसा भी होगा मिक्स भी होगा हाँ दो तीन से भी पैदा होता होगा जैसे अनित्य को नित्य मानेंगे तो राग उत्पन्न होगा और हो जाएगा और जड़ को चेता तो राग हो जाएगा तो कई क्लेश ऐसे होंगे जो अविद्या के दो तीन चार भागों से सारे से ही पैदा होते होंगे और कोई किसी भाग से पैदा होता होगा जैसे अभिनिवेश है। ये अभिनिवेश अभिनिवेश तो इस भाग से होगा अनात्मा आत्म छापी जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान ले इस अविध्या के कारण यह अभिनिवेश हो जाएगा इस शरीर को आत्मा मान लिया इसलिए डर लग मारने से ऐसे अलग अलग विचार करने से पता चल जाएगा है? है, तो चलते हैं बात पूरी हो गई। तो बात में चली थी नोग योगाभ्यास कैसे करे योग म थंट्री कॅसे करे प्रवेश कॅसे करे वेळे सूत्र क्रिया योग की बाई दुसरे सूत्र मे ब्रिया योग इसका प्रयोजन ये समाधि समाधि भावनाथकलेशनुकरणार्थ तो क्लेश की बात आई थी प्रासंगिक तो क्लेश की चर्चा पूरी हो गई अविद्यादि पांच क्लेश सबकी परिभाषा बता अब अगली बात कहते हैं सूत्र कस् में बोलिए प्रति प्रसव हे प्रति प्रसव हे सूक्ष्म सूक्ष्म भाष्य पढ़ते पंच क्लेशा ते कलपा। कलपा। इस सूत्र में बताते हैं वो जो पांच क्लेश हैं वो कब नष्ट होंगे कैसे नष्ट होंगे तो फिर जब वो नष्ट होंगे तब क्या होगा ये ते पंच वे पांच क्लेश सुत्र में शब्द है सूक्ष्म इस सूक्ष्म का अर्थ है दग्ध बीज कल जब दग्ध बीज के समान हो जाएंगे जैसे गेहूं चने का बीज हमने भून दिया भट्ठी में अग्नि में वो दग्ध बीज हो गया वो बीज दग्ध हो गया जल गया ऐसे ही जब ये क्लेश जले हुए बीज के समान हो जाएंगे मतलब बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे अब कोई काम नहीं करेंगे पूरी तरह से मर जाएंगे इस तत्व ज्ञान की अग्नि से भूल जाएंगे जल जाएंगे जरा भी अविद्या नहीं बचेगी थोड़ा भी रागवेश नहीं बचेगा सब खत्म हो जाएगा तब योगिना उस योगी के चरिताधिकारे चेतसी चरित माने समाप्त अधिकार जो दबाव था भोगों का दबाव आसक्ति संसार की और गति भागना, प्रवृत्ति आकर्षण जब चित्त पर से गुणों का दबाव रज और तम का जो दबाव था वो खत्म हो जाएगा अब वो उसको संसार में नहीं घसीट पाएंगे तब उस योगी के चित्त की ऐसी स्थिति होने पर फिर चित्त का क्या होगा प्रयेगा वो नष्ट हो जाएगा चित्त का विनाश हो जाएगा ईश्वर उसको तोड़ फोड़ डालेगा क्योंकि अब चित्त का कोई लाभ नहीं है कोई प्रयोजन बचा ही नहीं चित्त मन इंद्रिया बुद्धि किस पर दिए थे भोग और अपवर्ण किस सिद्धि के लिए तो उसने सारे कर लिया भोग भी कर लिया अपवर्ग भी कर लिया तत्व हो गया सारे संस्कार दगवीज हो गए अब कुछ काम बचा ही नहीं जिस काम के लिए मिला था वो काम कम्प्लीट हो ईश्वर उसको तोड़ फोड़ के नष्ट कर दे। तो उस चित्त के नष्ट होने पर भी गया। तो हो गया। नश्ट हो गया। से अलग हो गए तब उनका ये परिणाम होगा तो तत्व ज्ञान ही एक उपाय है उससे हमको अविद्या को मारना अविद्या मरती जाएगी राग द्वेश सारे मरते जाएंगे पांचों क्लेश मरते जाएंगे अंत में यह समाधि वाले योगी में ही पांचवी तक बीज अवस्था आएगी और फिर उसके बाद चित्त भी नष्ट शरीर भी नष्ट सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा क्लेश भी समाप्त हो जाएंगे और ये सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर वो भी जीवात्मा से पृथक हो जाएगा मतलब तीनों शरीर जीवात्मा से अलग हो जाएंगे जीवात्मा अलग तीनों शरीर अलग और सब क्लेश का बस इस अवस्था में उसका मोक्ष हो जाएगा मोक्ष का मतलब यही है तीन शरीरों से छूटो तीन दुखों से छूटो जन्म मरण से छूटो उसका मुख्य यहां तक हमको पहुंचना है पहुंचनागे कितनी गति से चलेंगे और कब पहुंचेंगे ये हर एक को अपना अपना देखना है सब सूत्र का वे देखिए सूक्ष्म जब लग्न बीज हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं जल ग हो हो हो और हे आह छूट जाते हैं आत्मा से छूट जाते हैं और वो रहते हैं चित्त में चित्त भी छूट जाता है देश भी छूट जाते हैं सब तीन शरीर छूट जाते हैं ये मोक्ष की स्थिति है तो योग दर्शन आदि शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर बात है स्पष्ट लिखा है कि जब पांच क्लेश तक बीज होंगे तभी मोक्ष होगा उससे पहले नहीं और जब ये छूट जाएंगे सब क्लेश आदि नष्ट हो जाएंगे मोक्ष हो जाएगा फिर कोई समस्या ही नहीं, नहीं। में जो है, जी। उसका ये है, हाँ ये उसका प्रवेश प्रमाण पत्र है की जब क्लेश तक बीज होंगे तो मोक्ष होगा इससे इसी संदर्भ में एक पंक्ति पहले आ चुकी है कुशला चरमदेह उसका नाम था कुशल उसमें अवस्था होती कलेशों की दग्ध भी बस उसका अंतिम शरीर उस पंक्ति से भी ये पता चलता है की इससे इसके बाद फिर जरम नहीं होगा और आगे भी एक बात आएगी आगे सत्ताईसवें सूत्र के भाषण में भी आएगी मोक्ष में जो व्यक्ति जा रहा उसका अगला जन्म नहीं लेना कैसे पता चलेगा अगला जन्म होगा की नहीं होगा पता तो चलना चाहिए रोड पे चलते हैं तो माइल स्टोन बताता है की बम्बई दो सौ किलोमीटर है फिर चालीस पचास गए तो बताता है एक सौ साठ एक सौ पचास बचा है अभी तो माइल स्टोन बताता है तो बता यहाँ भी पता तो लगना चाहिए कि मोक्ष कितनी दूर है अभी कितना किलोमीटर पार हुआ कितना बाकी है सब पता चलेगा आगे भी आई तो यह तो बात होगी उसकी कि जिसका पंच क्लेश दग हो गया वो तो चला गया मोक्ष में लेकिन हम जैसे आप जैसे अभी सारे तो किसी हो योगे बने नहीं ना अभी तो हम बैठे शरीर में और अभी ऐसा लगता भी नहीं है कि और तुरंत मोक्ष होने वाला ऐसा भी नहीं लगता क्योंकि अभी क्लेश तो किसी के कम किसी के अधिक वो अलग बात है पर अभी है क्लेश विद्यमान है तो अब अगले सूत्र में कहते हैं उसकी भूमिका पढ़िए स्थिताना तो स्थितान बीज भाव बीज भाव उपगताना उपगतान जो क्लेश अभी स्थित है अभी दगबीज नहीं हुए विद्यमान है और बीज भाव को अभी प्राप्त है अभी दगब बीज नहीं हुए बीज है भी उनका फिर से पुनर्जन को पैदा कर सकते हैं <ुक्छान> <खे> दुखों को राकेश को आदि आदि को सकते है अभी जो विद्यमान है क्लेश उन क्लेशों का क्या करें उनके बारे में क्या उपदेश है क्या गाइडेंस है कुछ तो बताओ उसके बारे में निर्देश बताते हैं सूत्र ग्यारह बोलिए ध्यान हेय ध्यान तब वृत्त भाष्य क्लेशान क्लेशान या वृत स्थूला तनुकृता कृता तो हैं जो क्लेश विद्यमान है उनके बारे में यह करना चाहिए नाम या स्थूलावृत्त क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां जो स्थूल व्यवहार है क्लेशों का जैसे लोगों को रोज आता है चाय पीने की एक दिन चाय नहीं मिले तो मूड खराब सर्द उठेगा और थोड़ा सा भी उनको इधर हो जाए खाना पीना कुछ साधन खाना पीना लेट हो जाए देखो तुरंत गुस्से में आ जाएंगे समझ नहीं ये खाना नहीं दे सकते तमीज आहे तुमकडे समज नाही गुस्सा समन छीन लोक बस आग वेयो राग बहुत तन करता बहुत परेशान करता क्लशो की स्थूल वृत्तिया स्थूल व्यवहार तीव्र आक्रमण इनका क्या करे ताह क्रिया योगेन तनु कृता सत्य इनको तो क्रिया योग से कमजोर बनाओ तब करो स्वाध्याय करो ईश्वर परिणाम करो तो इनके स्थूल आक्रमण कमजोर पड़ जाएंगे तीव्र आक्रमण उनके ढीले पड़ जाएंगे इनका तो ये करना चाहिए और जब कमजोर कर दे तब क्या करें कमजोर हुए क्लेशों का उसके बारे में कहते हैं तनु कृता सत्य ये सती शब्द का बहुवचन प्रथम जो कमजोर करूल वृत्त काही न तत्व ज्ञान का ही नाम था। वो तो तो तत्व ज्ञान से ऊंचे स्तर का तत्व ज्ञान जो समाधि में प्राप्त होता है उस ज्ञान से हाथ उनको मार डालना चाहिए तो दो लेवल हुए। जब क्लेशों का तीव्र आक्रमण हो तो क्रिया योग से कमजोर बनाओ और जब वो कमजोर हो जाए तो फिर ऊंचे तत्व ज्ञान से उनको जला डालो पूरा नष्ट कर डालो ऐसे करना चाहिए कब तक भारत रहे उनको कब पिटाई करनी यावत सूक्ष्मी यावत तब तेजी कल जब तक दग हो उनकी नाही होतू रो उनको भूलते योग समाधी अग्निमेंट पीटतेगडते लय तक अभ्यास करणार होगा थोडे दिन करे फेड दे फेर थोडे दिन करे फेड देता हर निशम सेवा महे हर निशम सेवा करते राऊंड है, है। प्लेसोर का काम चोबीस घंटे काम करणार घर कर सोगे बस जे जागे नीन खोल काम श्रुन रगडण्या का काम चालू आयुर्वेद मे एक सिद्धांत है मर्दनम गुणवर्धनम जितना मर्दन कर जितना उसको पीसोगे सवाईगा जित बारीक बनाय बढेगा शक्ती बढेगी ऐसे जित रगडेंगे उत्तर उचल पडेगे छोड द्या फेर जायगा बढ जायगी फिर गडबडोगी तो, तो तब तक इनको मारतो जब तो दर्दबीज ना होते कॅसे वस्त्राणा वस्त्राणा स्थूलोमलह स्थूलोमलह पूर्वं पूर्वं वः देरधुयेते निर्धुयेते पश्चात् पश्चात् सूक्ष्मो सूक्ष्मो यक्नेन यक्नेन उपायेन व उपायेन व अपनीयते अपनीयते तथा तथा स्वल्पप्रतिपक्षा स्वल्पप्रतिपक्षा बहुलात्त्यम महा प्रतिपक्षा महा प्रतिक्ष दृष्टांत कपडे धोने सरल सरळ उदाहरण दिस जमाने साधे सरल उदाहरण होते ग्रामीण प्रधान जीवन गाव के जे छोटेछोटे उदाहरण होते घर परिवार के समाज केरण दिटा मल स्थूल मल पूर्व नृत्य हुए थे पहले उसको निकाल देते तो पहले पानी में डालते हैं कपड़ों को गीला करते हैं और एक बार छपक छपक फिर धूल को हटाते हट जाती है लेकिन जो बारीक सूक्ष्म मल है जो कपड़े के छिद्रो में घुसा हुआ है वो ऐसे पानी से नहीं निकलता तो सूक्ष्म उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है क्या करनी पड़ती है पश्चात सूक्ष्म जो बाद में सूक्ष्म मल है यन उपायन वागाओ उपाय यत्न फेरो साबुन लगाओको रगडो ॲसे उपाय मेहनत साबुन लगाने वूक्ष्म मल निकल और में हो जाता कपडा वास्तव मे शुद्ध होता साफ सुथरा होता है तथा उशी तर येत क्लशो का जो स्थूल प्रभाव है था स्थूलावृत्त क्लेशान स्वल्प प्रतिपक्षा जो क्लेशों के है, है वो तो थोड़ी सी मेहनत से कंट्रोल में आ जाएंगे जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो संकल्प करेगा कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा आज से द्वेष नहीं करूँगा आज से क्रोध नहीं करूंगा आज से झगड़ा नहीं करूंगा करूं। तो उसका मोटा मोटा गुस्सा तो दो चार छह महीने में निपट जाएगा हट जाएगा वो तो थोड़ी सी मेहनत से हट जाएगा छह महीने तक मेहनत करेगा उसको जो रोज गुस्सा आता था बार बार आता था वो कम हो जाएगा लेकिन जो सूक्ष्म गुस्सा आता वो तो चालीस साल में भी नहीं हटेगा <laughs> उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हाँ बताए ना सूक्ष्म वाला ऐसे नहीं करता उसके लिए तो साबुन लगाओ रगड़ा लगाओ मेहनत करो तब जाके अटेगा जो सूक्ष्म क्रोध आता है सूक्ष्म द्वेश होता है वो समाधि लगानी पड़ेगी उसी से मरेगा तब आधी जब नहीं लगती, तब तब वो हो हो जाएगा, हो जाएगा अभ्यास करते रहेंगे, उतना उतना रहेगा पर हो हो साखो उमारा हो काम बिघडेगा सूक्ष्म गुस्सा गुस्सा जो सारे दिन व्यक्ती करता थोडासा लाइट चली गे दस मनट ये बिजली है, है, मूर्ख नायको इतकी व्यवस्था करणे आती नजे लाइट चले गाली देण्या शूर बिजली घर का अच्छा मोहम्बती तर ढोडो जीट आवे मोमती जगालो तब ताई करे अदमी घर मे ढता फिरेगा मोरेगा उधर मोमबत्ती निकर मे एक मोती संभाल के रख नाही सकते और उसको गाली देटी की लाईट का नंत्रण करता देशभर की स्टेट भर की या मनलो पूर नगर की लाइट का जो प्रबंध करता जिस इतना लम हा गाली देता और खुद्द आपर की इतकी व्यवस्था नाही करता की एक मोमबत्ती ठीक चे रखले किती जगावर लाईट जाय तुरंत पता चल जायगी यहा रखी तो उठा के आपण काम करले ये लोग। तो ये छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते रहते दुखी होते रहते परेशान होते रहते तो इन चोटी -चोटी बातों का जो गुस्सा आता है जो जो अविद्या इसको हटाना बड़ा कठिन है ये तो समाधि से ही हटेगा प्रसंसान है ज्ञान है उसके बिना नहीं होगा इसके लिए उपाय है इसको समाधि लगाओ और धीरे धीरे नष्ट करो तब समाप्त होगा पर मोटा मोटा काम तो क्रिया योग से जल्दी हो जाएगा तो आदमी कम से कम शांति से जीत ले सारा दिन तो दुखी न रहे मोटा मोटा तो अच्छी तरह जी लेगा बाकी छोटा छोटा रहेगा वो समाधि में हो जाएगा अब सूत्रार्थ देखिए ध्यान है या तदुर जो देश अभी विद्यमान है तदव उनके जो व्यवहार है जो उनके आक्रमण व्यवहार मोटे तो योग से ठीक कर लेंगे, जो सूक्ष्म तो तो बताया ऐसे ऐसे करो क्लेशों को मारने के लिए परंतु जब तक क्लेश जिंदा है तब तक वो कुछ तो चमत्कार दिखाएगा कुछ <laughs> तो करेगा वो ऐसे तो बैठा नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा उसका उत्तर अगले सूत्र है में बोलिए क्लेश मूल क्लेश कर्माशय कर्माशयो दृष्ट अध कर्म फल की बात शुरू होती है तो कहते हैं क्लेश मूल क्लेश है मूल जिसका मूल मान कारण क्लेश है पांच अविद्या राग द्वेश अभिनिवेश कारण आगे लिखा है कर्माशय कर्माशय का मतलब कर्मों का समुदाय आशय समुदाय भंडार बंडन तो हमने सारे जीवन में जन्म से लेकर मरने तक ने भी कर्म सारे किए बहुत सारा कर्मो का मंडल वो है कर्माशय और इस सारे कर्माशय का कारण है पांच क्लेश कोई अविद्या से प्रेरित हो गए राग से कोई द्वेशों से, से।, से प्रेरित होकर हमने ये सारा कर्माशय जमा किया तो वो कर्माशय जो अविद्या आदि पांच क्लेशों से उत्पन्न होता है वो कर्माशय क्या करेगा दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनिया वो दो तरह के जन्मों में फल देगा एक है जन्म दूसरा अदृष्ट जन्म दृष्ट काल का जो दिख रहा है जो अभी दिख रहा है ये चालू जीवन वर्तमान जीवन इसका नाम है दृष्ट जन्म और अदृष्ट का मतलब जो अभी नहीं दिख रहा है इसके बाद नेक्स्ट दूसरा हो तीसरा हो पांचवा हो दसवा हो जब भी वो सारा का सारा अदृष्ट उनमें से एक भी नहीं दिख रहा बस ये एक ही देख रहा है, जो वर्तमान चालू जीवन है इसका नाम है दृष्टि वो सारे केन्म सारे सूत्र में बताते हैं कि ये, ये चुपचाप नहीं बैठेंगे ये आपको करने में तो कोई कर्म हम अविद्या से प्रेरित होकर करेंगे कोई राग से कोई द्वेश से कोई कैसे कोई कैसे और जो जो करते रहेंगे ये सारे के सारे सकाम करण इनका नाम है सकाम करण ये सारे कर्माशय ये दो तरह से हमको फल देगा कुछ कर्म तो इसी जन्म में फल देंगे जन्म और कुछ कर्म ऐसे होंगे जो अदृष्ट जन्म वेदनी जो अगले जन्मों में फल देंगे जब उनका नंबर आएगा तब कोई कर्म दूसरे जन्म में फल देगा कोई पांचवे जन्म में, में देगा कोई दसवें जन्म में, में देगा कोई पचासवे जन्म में देगा जब उसके अनुकूल परिस्थिति बनेगी तब वो फल देगा कर्म भर का सिद्धांत हुआ इस सिद्धांत को लोग नहीं समझते पर हुई इसी में लोग भटके हुए कर्म भर को नहीं जानते और दस सौ कर सीधे काम करते रहते हैं पुण्य अपुण्य कर्माश अपुण्य कर्माशय लोभ लो मोह मो क्रोध मो क्रोध प्रभव प्रभव तुर मनुष्य के जीवन में पुण्य अपुण्य कर्माशय पुण्य और पाप का कर्माशय होता रहता है हर मनुष्य के जीवन में पुण्य पाप होता ही रहता कहीं कम कहीं अधिक होता तो रहता ये जो पुण्य पाप कर्माशय है ये कैसे होता है इसके कारण बताए तो कहीं लोग से कर्माशय उत्पन्न होता है लोग के कारण व्यक्ति कर्म करता है जैसे लोग जॉब करते हैं आठ घंटे की ड्यूटी है तो दस घंटे काम करते हैं दो घंटा ओवर टाइम उनको दो घे पैसे मिळ व्यापार मे आठ घंटे लगाने बारा घंटे लगात जित दुकान ज्या खोलेगे ग्राहक ज्या उतना ज्या पैसा मिळेगा लोभ व्यक्ती लोह करता, करता व्यक्ती काही मोह अविद्या मोह पुनर्विद्यायची मोह मोहित अविद्या जे मंदिर मेडो की फली चढा और उधर बकरीदार मुस्लिम लोक बकरो कोमते की इन बकर मारने हमारा भगवान देवता देवी प्रसन्न होल्याण होत करण्याचा वे समज नाही भगवान इन बकडो की कली नाही च भगवान कोगती व बरे खात अच्छी अशी मिठाई खायला बकरी खायच्या पगवन की माझी थोडी की बली खायगा क्यो से ऐसा मानते है हैं और उलटे सीधे काम करते रहते हैं। मच्छी मारे खाते बकडे मार के खाते हैं, मार के अविद्या कृत कर्माशय है कर्माशय व्यक्ती लोक से करता कोविता और क्रोध से भी होते क्रोध वेळे बस मे ट्रेन मे झे जो होते हैं। होते रोड पे ट्रॅफिक थोडासा गाडी बीच मे खी करारा ट्रॅफिक जाम करू मेरी साइड मे क्यू आया तू आपली मे क्यू न्यू आया तू आपल्या नाही आता लाइसंस नाही बस विक जा तमाशा खडा कर लोगों को परेशान करेंगे इस तरह से ये लोग क्रोध मोह से उत्पन्न होता रहता है पुण्य भी और पाप भी कैसे होता है जैसे लोगों को अपने बच्चों से परिवार से राग है राग है इस मोह के कारण राग के कारण वो उनके लिए धन कमाते हैं व्यापार करते हैं पैसे कमाते हैं नौकरी करते हैं बिजनेस करते हैं इस तरह से वो राग के कारण कि द्वेष इसर करते बच्चो का पलन करण्या अमिवार का पलन करण्या अमेरिके धन कमना जरुरी है लोक क्रोध मोह के, के दुसरं का जेबी काटते शोषण करते मजदूर कोरा वेतन नाही देसा काट दर का बच्चो कान करण्यास बहुत कमा रे लोग है लोग के कारण वो उसका वेतन छीन लेते से चलता रहता तो ये सब प्रकार के कर्म जीवन में होते रहते हैं अब आगे कहते हैं कर्माशय वो जो कर्माशय है वो दृष्टि भी है और अदृष्ट जन्म है इस जन्म में फल देने वाला भी है और अगले जन्मों में फल देने वाला भी है दोनों तरह का है बोलना है बोलना नहीं है हमारी अभी कक्षा है अभी बात नहीं तो मतलब उस कर्माशय में से कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिल जाएगा उसका अगले जन्मों में चर्चा चर्च कि कैसे कर्मों का फल इस कर्मो में मिल जाएगा, और कॅसो का मिलेगा आग्यता त्र तीव्र संवेगेन तीव्र संवेग्र मंत्र तप तपह समाधीर समाधीविर निर्वत निर्वत ईश्वर ईश्वर देव महर्षि महर्षि महानुभावान ना? महानुभावान <ारीदग> आराधना आराधना परिषद सीपच्य परिपच्यते कर्माशय पुण्य कर्माशय तो कहते हैं इसी जन्म में शीघ्र फल देने वाला कर्माशय कौन सा है जैसे कि कोई तीव्र वेग से जोर लगा पूरी ताकत लगा के, जे आजक मेडिकल साइन है, लागे कोडिकल में इंजिनिंग मे मेकॅनिकल मे इलेक्ट्रिकल घर पडते मेहनत करते कोण सी एम बी ए करत करते जास्त पडते घंटे ट्यूशन मेहनतो दो चार सर्व डिग्री मिळ जाती तुरंत फल मिळतो पांच चार साल मेहनत करते और एक बढ़िया सी डिग्री मिल जाती है तो तीव्र वेग से कोई मंत्र मंत्र से साधना करता है ईश्वर मंत्र पाठ करता है बहुत व्याग्य से तीव्र गति से तो उसको इसी जनऊ में फल मिलता है उसको ईश्वर में रुचि हो जाती है उसकी बुद्धि बढ़ जाती कितना अच्छा फल मिला उसका मन शुद्ध हो जाता है उसके वाणी विचार शुद्ध हो जाते हैं उसके सारे कर्म अच्छे हो जाते हैं बुराईयों से बच जाता है प्रसन्न रहता, रहता है तनाव से तना मुक्त हो जाता है।, इसी में जाता है तो मंत्रों के द्वारा ईश्वर की प्रार्थना उपासना करता है पूरे जोर से वैराग्य से तीव्र वेग से तो उसको शीघ्र फल मिलता है फिर तप करता है तपस्या करता है हानि लाभ मान अपमान सुख और देवताओं के पास विद्वानों के पास जाता है और उनका सत्संग करता है और खूब मेहनत करता है उसको शीघ्र फल मिलता है जैसे महर्षि दयानंद जी घूमते रहे, रहे मेहनत की और फटाफट इसी जन्म में फल मिल गया कितने अच्छे ऊंचे विद्वान बन गए फिर समाधि लगाते है तो जल्दी जल्दी किसी जन्म में आनंद मिलता है समाधि लगाओ तुरंत फल आनंद मिलेगा इन उपायों से मंत्रों की साधना से तपस्या करने से पढ़ाई करने से मेहनत करने से पुरुषार्थ करने से व्यापार करने से नौकरी करने से जो भी खूब जोर लगा के काम करेंगे महर्षि और महानुभाव इन लोगों के पास जाकर तपस्या करेंगे इनका सत्संग करेंगे तो क्या होगा इनकी आराधना से अब किसको ऐसे जोड़ेंगे ईश्वर की तो आराधना करेंगे ध्यान ठीक है देवताओं का सत्संग करेंगे महर्षियों का सत्संग करेंगे और महानुभाव जो बड़े बड़े इंजीनियर है टीचर्स हैं कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ये महानुभाव है इनके पास विद्यार्थी जाकर के पढ़ाई में मेहनत करेंगे तो ये सब काम करने से यह निष्पन्न कर्माशय जो कर्माशय उत्पन्न होता है सद्य परिपजित पुण्य कर्माशय वो पुण्य कर्माशय शीघ्र ही फल देता है जो इंजिनिअरिंग माता पाच सर्व मेहनत करता डिग्री मिळ सी ए मे खूप मेहनत की सी ए मेडिकल मेक्टर बना पाच सर्व फडा पडसन करता जन मे फल मिळता जो कि कंपनी मे जॉब करता एक महिना काम करता एक महिन्या बा तुरंत वेतन मिळता बिजनेस करता अच्छा मेहनत करता लाख रुपये कमाता इस प्रकार से वो उसको देता, अब अब ये तो की की बताई, पाप पाप में मिलता चालू पुन तीव्र भीत व्याधित विश्वासोपगेशु विश्वासोपग वा, वा, महानु वा, महानु तपस्वु तपस्वी सर्माशय पाप कर्मयच्य इस तरह का जो पापकर्माशय वो भी शीघ्र देता है जल्दी फल देता है सद्य जल्दी ही पक जाता है कैसा जैसे कि कोई तीव्र क्लेश से भीत डरा बेचारे मुसीबत आ गई संपत्ति भी खत्म हो गई और परिवार का भी एक दो व्यक्ति मारा गया तो बेचारा घबरा जाएगा चारों तरफ से मुसीबत आ गई व्यक्ति भी गया मकान भी गया संपत्ति भी, गया, भी गया, सब कुछ खत्म हो गया बेचारा कैसे दिया ऐसा जो मुसीबत में आया हुआ व्यक्ति है अथवा व्याधित कोई रोगी है, है उसको कोई रोग हो गया शरीर में कंपन का को नहीं, नहीं परेशानी है अथवा कृपण है कृपण का आर्थ सा लेना चाहिए जो दुखी सा है परेशान है ऐसा अर्थ लगाना चाहिए कृपा का पात्र है मतलब विकलांग सा है मजबूर है असहाय है उसमें अपना काम नहीं कर पा रहा इस तरह से विश्वासोपगतिशु अथवा जो व्यक्ति विश्वास पात्र थे विश्वास करने योग्य थे अच्छे लोग थे बढ़िया थे उन ऐसे उत्तम मनुष्यों को परेशान करता है जो मुसीबत में आए हुए उनको जो परेशान करता है जैसे भूकंप में मकान गिर गया और मुसीबत में आ गया अब ऐसे व्यक्ति को जो परेशान करेगा ये पापक उसको नींद नहीं आती परेशानी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को आप तंग करेंगे उसमें पाप कम लगेगा एक रोगी को परेशान करेंगे तो उससे दस गुना पांच गुना दस गुना बीस गुना पाप अधिक लगेगा इसी तरह से जो बेचारा कमजोर है विकलांगे हाथ पाँव चलता नहीं और आप उसकी पिटाई करेंगे तो बीसुना पाप लगेगा एक अच्छे तगड़े आदमी की पिटाई करो तो कम पाप लगेगा क्योंकि रक्षा कर सकता है और फिर आप उसको तंग करते हैं ऊपर से कि तो और बीस उसी तरह से जो करेगा और एक विश्वास पात्र व्यक्ति है ईमानदार है मेहनत करता है है समाज सदाचारी है सेवा करता है देश की और तुम स्वतंत्र करते हो अच्छे आदमी को सज्जन को महात्मा को उसको परेशान करते हो तुमको बीस गुना 50 गुना पाप लगेगा और इसका दर्द देखना जल्दी जल्दी मिलेगा इसी जन्म में मिलेगा महानुभावेश अच्छे महानुभाव पूर्वकारी सज्जन लोग हैं देश की सेवा करने वाले सोशल और तपस्वी लोग हैं जंगल में बैठ के अपनी साधना करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ईश्वर का उपासना करते हैं शास्त्रों का तपस्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को जो सताएगा परिपच्च्य करेगा, करेगा, थे वो पाप कर्माशय भी शीघ्र ही फल देगा थे ऐसे अन्यायकारियों को अत्याचारियों को इसी जन में दंड मिलेगा समाज के लोग थोड़े दिनों में उनकी घटनाए देख देख करके वो जाग जाएंगे और उस अत्याचारी को फिर दर्द देंगे सारे मिलकर जैसे पुलिस पकड़ती है जेल में डालती है चोरों को पकड़ के जेल में डालती है और ज्यादा ही कोई हत्याएं करे अपराध करे उसको फांसी को लटका देते हैं इसी जन में दंड जेल हुई बदनामी हुई नाक कटी पिटाई हुई और फांसी दी इसी जनामे दंड ठीक तो कुछ कर्मों का फल यही मिलता है अच्छों का भी मिलता है दोनों का भी मिलता है जो तेजी से काम करोगे तो उसका जल्दी फल मिलेगा अच्छा काम करो तो उसका फल जल्दी और बुरा काम करो तो उसका फल भी जल्दी लेकिन कुछ कर्म ऐसे है जिनका फल इस जन्म में नहीं मिलता है उसकी बात बात में करेंगे बीच में एक दो उदाहरण दे रहे हैं इसी जन्म में फल देने वाले यथा यथा नंदीश्वर नंदीश्वर कुमार हो कुमार मनुष्य परिणामम मनुष्य परिणाम परिमाण गलत परिणाम होना चाहिए ठीक करना है परिमाण नि परिणाम फिर से पढ़ते हैं यथा नंदीश्वर कुमारो कुमार मनुष्य परिनामं मनुष्य परिणाम हित्वा देवत्व दे परिणत परिणत अच्छे काम करे शीघ्रा उदाहरण कुमार्य स्तर का, का मनुष्य परिणाम वाला मनुष्य मग समान्य व्यक्ती कोण खेना मजदुरी करता होसा कुठ होता पूरी कथा तो मी पढी होती कोण इतिहास मे मोठा अर्थ लगा सकते प्रसंगानुसार कोई एक सामान्य स्तर का व्यक्ति था कहीं नौकरी मजदूरी करता हो फिर उसको कुछ तीव्र इच्छा हुई कुछ बैरागे जागा कुछ सुनने को सत्संग मिल गया तो उसने जोर लगाया और वो शास्त्रों को पढ़ने लगा और पढ़ते, पढ़ते पढ़ते विद्वान हो गया और विद्वान होकर के देवत्व ने भरे इसी जन्म में विद्वान बन गया और देव बनेगा तो ऐसी घटनाएं पुराने समय में भी होती थी ये भाई जो बने पहले ही धेरू अंबाणी था करून चार चार आवारी ऐसे ही विद्यापीठ क्षेत्र मे पहिले सामान्य व्यक्ती था मेहनत की वो वद्वान बन गोष्टी और इसी जन्म में फल मिल गया एक हमारे गुरु जी स्वामी सत्यपति जी महाराज यह 18-20 साल तक बिल्कुल ऐसे ही बकरी चराते थे और फिर जब वैराग्य लग गया पूरा जोश आ गया तो फिर जोर लगा दिया फिर अच्छे ऊँचे विद्वान बन गया तो इस प्रकार से इसी जन्म में जो तीव्रता से कार्य करेगा उसको इसी जन्म में फल मिल जाएगा तो यह हो गई अच्छे कर्म का फल अब बुरे कर्म का फल उसका उदाहरण देते नभुशो अभी नवान परिणाम तो कह रहे तथा उसी प्रकार से यह बुरे कर्म का दंड है नहुष एक देवों का राजा था देवान देवों का राजा बड़ा अच्छा था राजा था बुद्धिमानों का और उसका नाम था नहुष ये भी इतिहास की बात है फिर क्या हुआ धीरे धीरे उसके दिमाग में गड़बड़ हो गई वो शराब पीने लग गया कुछ और उल्टे काम शुरू कर दिए कुछ भ्रष्टाचार शुरू कर दिया क्या क्या जो भी किया होगा तो ये सारी गड़बड़ करके स्वगम परिणामम हित अपने देव परिणाम को छोड़कर तो परिणा वो कीड़ा मकोड़ा बन गया जनऊ में कीड़ा नहीं तो यह बाशा है। जैसे जो बच्चे चंचल होते हैं ना तो उनको हैं, तो पूरा बंदर बंदरों की तरफ सूचना ही रहते टिक है तो मनुष्य का बच्चा बंदर तो नहीं है पर ऐसे अलंकारिक भाषा में उसको कह है देते हैं यह तो पूरा ही बंदर यह पांच मिनट दो मिनट भी टिकता नहीं और जिसकी बुद्धि कम होती है बुद्धि अच्छी नहीं चलती कम बुद्धि वाला होता है बच्चा उसको कहते हैं पूरा ही कथा है कथा बोलते थे किसी को जू कहते है किसी को कथा कहते हैं तो सारे मनुष्य फिर भी वो अलंकारिक भाषा में ऐसा बोलते है तो यहाँ भी तिर अलंकारिक भाषा है एक अच्छा राजा था बुद्धिमान था कहता था और उसने उल्टे सीधे काम शुरू किया तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े जैसा हो गया डा मकोडा नहीं बन गो था तो मनुष्य राजा की गती उतार प्रधानमंत्री होता अगर भ्रष्टाचार करे उतार खडा करते इंदिरा गांधी कोतार द्या गडबड करेगा नीच उतार दिया तो उसको नीचे उतार द्या व्यक्ती बनतो समन्य व्यक्ती बनेगा जन्म मेडला इतिहास फेर अगदी बा तत्र, तत्र।, नारकाना, नारकाना, तत्र। नास्ति तो तो बातें जिन कर्मों इसी इसी में मिला पाप झेल हो गे दोड डाळे फांसी पे लटका द्या उम्र कैद हो गे जन मे दंड पुण्य किया बन गोगा डॉक्टर बन गया साइंटिस्ट बन गया इंजीनियर हो गया फटाफट आगे बढ़ गया विद्वान बन गया महात्मा बन गया साधु बन गया तपस्वी बन गया परंतु कहते हैं तत्र तरक जो भयंकर काफ करते हैं, जिनका दंड ही नरक में जाने का है उन लोगों का दृष्ट जन्म वेदनिया परमाशय नास्ती उनको इस जन्म फल नहीं मिल सकता जिसने वो डब्ल्यू तोड़ा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इसका दंड तो तो तो एक थोड़े उसका जाएगा। उसका जाएगा हजारों लोग मार तो मारे और है। और डॉलर का दहशतो भय उत्पन्न करेग दो चार जन मे निपटने बंबा बाप है बहुत लंबा दंड कई तक तो जो इस तरह के खतरनाक काम करते पॉलिटिक्स वेळे करतेस बीस पचास आदमी मार दिवस नाही निपटने कहीं कहीं बना देंगे, कोई पेड बनाचास जनमने दंड मिळेग इनका जनमे इनका दंड पूरा निकोगे हो और एक औरंगी आखरी क्षीण क्लशा नामण क्लम ना अदृष्ट जन्म जो अत्यंत पाप करने वाले हैं इनका तो इस जन्म में नहीं मिलेगा अगले में मिलेगा और जो क्षीण क्लेश है दगवी जो गए जिनके दगवी जो है चरमदेव हो गए तो इनके जो सकाम कर्म है ये क्लेश मूल वाले जो कर्माशय इनको तुरंत अगले जन्म में पाप करने वालों को इस में नहीं मिलेगा अगले में मिले कुछ पड़े ना कुछ बचपन के होंगे इस जन्म के कुछ पूर्व जन्मों के भी हैं तो उनके लिए विधान बताया उनको तुरंत अगले जन्म में नहीं मिलेगा मुक्ति से लौट मिलेगा ये फरखा पत्ती से बात होती है तो इससे ये भी पता चला कि मोक्ष में जाने से पहले बहुत सारे कर्म बचे रहे रहते सारे खत्म नहीं होते कुछ कर्म स्टॉक में रखता है बचा के ईश्वर बहुत बुद्धिमान है हमसे ज्यादा रखता है अगर सारे खिलाफ लौट के वापस क्या खाएंगे <laughs> सारे कर्म खत्म करते अभी तो जब मुक्ति से लौटेंगे तब बैलेंस तो जीरो है तो शरीर मिलेगा कैसे बिना शरीर बिना कर्म के तो शरीर देता नहीं ईश्वर मुक्ति से लौटाना भी जरूरी है न्याय की बात है कर्म का फल नियमित रूप से मिलता है सीमित कर्मों हो का सीमित फल अनंत कर्मों हो का अनंत फल अनंत कर्म की बात में कर नहीं सकता इसलिए उसको अनंत फल मिल नहीं सकता चाहे सकाम कर्म करे चाहे निष्काम कर्म करे वो सब सीमित ही होंगे इसलिए निष्काम कर्म करके जो हमने मोक्ष प्राप्त किया वो कर्म सीमित थे इसलिए मोक्ष फल भी सीमित है वो जब पूरा हो जाएगा तो फिर लौट के आना पड़ेगा जब लौट कर आएंगे तो पीछे स्टॉक में सकाम कर्म होने चाहिए तभी हमको अगला जन्म मिल पाएगा इसलिए ईश्वर वो कर्म बचा के रखता है क्षेत्र क्लेश वालों के भी कुछ कर्म बचा के रखता है ताकि मोक्ष से लौट कर इनको फल दिया जाए ठीक है ये भाष्य पूरा हो गया सूत्र का पहले हो ही चुका है क्लेशों से जो कर्म उत्पन्न होते हैं सकाम कर्म वो इस जन्म में और अगले जन्मों में फल देते हैं चलिए आज यही तक रखते हैं और कोई प्रश्न हो तो बोलिए दोष जन्म हाँ जो दोष है ना न्याय दर्शन में प्रवृत्ति और जन्म और फिर, फिर दोन में जो मिथ्या ज्ञान और दोष ये दोनों यहाँ पर क्लेश हाँ वो मिथ्या ज्ञान और यहाँ विध्या एक ही बात तो वो सारा क्लेश है वही अंतिम क्लेश है, है। अपने आप पीछे से चला आता है। पीछे से चला रहा है और जो बाकी क्लेश है वो भी थोड़े थोड़े वो थोड़े कुछ कुछ तो आते हैं लेकिन वर्तमान जीवन में हम किसी को देख सीख लेते पर ये मरने का डर देख करके नहीं सीखा बस ये अंतर दिखाना चाहते अन्य क्लेश भी पीछे से आते हैं पर ये तो केवल पीछे से ही आता है इतना भेद है पिछले स्वरसवाही कहती है मुझसे अंतर है ये पीछे से पी आता है, येखना पडता किती समझ में फेर कि अच्छा से से भी डर लगता है या डरने ये तो पीछे से चे आता है ये और प्रश्नो बोल ईश्वर की रजा में रजा राजी राहणारा मेश राहू देखिये सिद्धांत तो ठीक है सिद्धांत तो ठीक है पर लोग इसका अर्थ गलत समझते है मैं इसकी व्याख्या करता हूँ सिद्धांत यह है की ईश्वर की रजा रजा मानी में हमें राजी मतलब प्रसन्न रहना चाहिए जैसी ईश्वर की इच्छा हो वैसी हमको स्वीकार करने चाहिए ईश्वर की इच्छा का विरोध नहीं करना चाहिए कोई राष्ट्रपति का विरोध करेगा तो उसको राष्ट्रपति जीने देगा उसको जीने नहीं देगा मालिक मलिक हा हा तुम्हाला विरोध कॅसे करते होणारा दोघा देश मेह कानना पडेगा की दुन्या ईश्वर कारुद्ध नाही सोच सकते विरुद्ध नाही करते सिद्धांत कार्य होम संसार मेहते किस संसार का मलिक ईश्वर ईश्वर की जैसी विधि विधान हो जे अनुशासन हो वैसा हमको स्वीकार करना चाहिए उसमें हमको प्रसन्न रहना चाहिए उसका विरोध नहीं करना चाहिए यह तो हुआ सिद्धांत अब इसका उदाहरण इसी उदाहरण में लोग घोटाला करते हैं वहां गड़बड़ करते हैं एक एक्सीडेंट हो गया रोड पे ट्रक वाले ने टू व्हीलर को ठोक दिया और वहीं पर मर गया टू व्हीलर वाला अब इस घटना में लोग क्या कहते हैं साहब देखो भगवान ने इसकी मौत यही लिखी थी ऐसी बोलती सारी दुनिया ऐसी इसकी मौत येत लिखी थी, तो कसं लिखी थी, भगवान ने लिखी थी, और कोण लिहिण्या और तो कोण लिखता नहीं, तो भगवान की यही इच्छा थी के इस को इस दिन ट्रक के मरणा हायवे बस इस यही मानो की भगवान ने इसकी मौत लिखी वर्मफल से मरा खम होई अब लोक ॲसा मानते ईश्वर की इच्छा नाही ती कि वो ट्रक वा ट्रक के स्कूटरवाला मर जाय ईश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं थी अगर ईश्वर की इच्छा थी, तो फेर आपना चारा व्यवहार तर उलटा आहे कॅसे उलटा मन लो ईश्वर की इच्छा ती थोडी देर केली मानलेते ईश्वरने लिख रखा स्कूटरवाले कोस ट्रक के नीचे अमुक तारीख कोस स्थान परत मरणा गया, ट्रक वेने यदि ईश्वर की इच्छा थी तो ट्रक वॉलने ईश्वर की इच्छा का पॉलन किया या नहीं किया ना? तो नाही ईश्वर की इच्छा का पलन करे ईश्वर व्यवहार करे पुण्यामाधी बोलिये पुण्यात्माधी पुण्या ट्रक वाला तो पुण्यात्माईव्हर इनाम दे की इच्छा कालन किया अगर इथे मानते हैं, तो उसको इनाम देना पडेगा अगरम देश्वर इच्छा थी। आप हम तो इनाम नाही दोन दंड दोन मुकलमाश्वर इच्छा नाही ती वक वल गलती ट्रक ने अपनी लापरवाही से उसको मार दिया अपराध किया इसलिए हम उस पर मुकदमा करेंगे, करेंगे उसको दंड देंगे उसने अपनी से मारा, की से नहीं। तो ये दृष्टान लगा के लोग कहते हैं जैसे भगवान की मर्जी हो उसको खुश रहना चाहिए यह अगर ऐसा ही है तो इस कानून पर एक घंटा जीकर दिखाओ तो हम माने आज शाम को एक घंटे के लिए पूरे पूना लगा दो कि आज शाम को पाँच से छह बजे तक जो भी सड़क पर मारेगा कार से ट्रक से बस ऐसी टकरा के मरेगा वो भगवान की लिखी मौत से मरेगा ड्राइवर का कोई अपराध नहीं एक घंटे के लिए कानून लागू कर दो और फिर देखो उसे घंटे में पांच से छह बजे में क्या होगा चारों तरफ लाशें लाशें देखेंगी जो भी सामने आएगा ट्रक वाले बस वाले कार वाले सब रगड़ देंगे मौत आई है भगवान ने भी जगह को मारने के लिए मरो एक घंटा भी आप नहीं जी सकेंगे इसलिए वो बात कर तो अब इसका सही अर्थ क्या ईश्वर की इच्छा में खुश रहना चाहिए इसका सही अर्थ ये है कि जो कर्मफल भगवान ने दिया है उसको पहले पहचानो कि कौन सा कर्मफल भगवान ने दिया? पर जो उने घोष राहना चधीशो न्याय स्वीकार करणार पडे कोर्ट का विरोध करी बडा कोण न्यायालय नाही आहे जो दंड द्या इनाम दो सब हमारे कर्म काय क्या विदवन के घर जनम दुद्धिमान केस कलेक्टर साहेब केन किसी को डीएसपी के घर जन्म दिया किसी को इंजीनियर के घर जन्म दिया किसी को पायलट के घर दिया किसी को किसान के घर जन्म दिया किसी को मनुष्य के जन्म दिया किसी को गदे घोड़े कुत्ते बिल्ली का दिया ये ईश्वर की इच्छा है ये ईश्वर ने स्वयं दिया ये जन्म देना आप नहीं कर सकते कोई डॉक्टर नहीं कर सकता कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता ये सिर्फ ईश्वर के आस में किस आत्मा को किस घर में किस परिवार में किस कॉलोनी में किस नगर में किस कॉलेज में किस सिटी में किस कंट्री में जन्म देना ये ईश्वर के आस में है यह है ईश्वर की इच्छा इसको स्वीकार करो खुश हो हर एक अपना अपना कर्म फल है वो हो अगर अच्छे ऊंचे घर में जन्म दिया है तो ईश्वर ने दिया है वो उसके कर्म का फल है उसको प्रसन्नता से स्वीकार करो अगर किसी को छोटे परिवार में जन्म दिया है ईश्वर ने दिया उसका कर्म फल है उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे मेहनत पूरी करनी चाहिए जन्म दिया बोल तो ठीक है वो तो पिछले कर्म का फल है पिछला से जो था से था आगे अो आगे औरनत करो जे बघा किती जन्म मे विद्वान केचर केस पढो फिजिक्स पढो केमिस्ट्री पढो कॉमर्स पढो देखो दस पंधरा सर्व मेहनत करो फटाफट डिग्री मिळी आगे हम पुरुषार्थ करणे स्वतंत्र हैर वमारी मर्जी आहे जो जनम मिळा वर की मर्जी आहे तो ईश्वर की इच्छा मे प्रसन राहणार विरोध नाही करणार भगवान को गी नाही देनी भगवान हम्म कुठे नाही नहीं दिया अरे क्या नहीं दिया इतने अच्छे है। उससे तो बहुत आराम से जी रहे आपके पास बहुत करोड़ों अर्बो रूपए की संपत्ति है इस शरीर के अंदर इतनी अमूल्य संपत्ति है जो आप बाजार में खरीद नहीं सकते किसी भी कीमत पर नहीं मिलती है किसी का हाथ टूट जाए तो दूसरा बाजार में, में मिलेगा ऐसा ऐसा नहीं मिलेगा नकली मिलेगा उससे वो काम नहीं होगा जो ओरिजिनल हाथ से होता है एक गाँव फूट जाए दूसरी बाजार में नहीं मिलती एक गॉँव कट जाए तो दूसरा पैसा नहीं मिलता कोई अपना पांच लाख में हाथ बेचने को तैयार है नहीं बेचेगा तो नहीं नहीं फिर पांच लाख चलेगा जिसकी कीमत तो कई करोड़ की है वो शायद कई करोड़ में भी नहीं देगा हातली होगा एक करोड रुपया नाही ठिकठाक राहणार हाथोन भाव आनो जिसकी रुपये मे किंमत नाही आंक सगति अमोल शरीर भगवान दे रखा फिर तो भारी देरो ईश्वर कुठ नाही द्याय बहुत कुछ द्या बुद्धी दे रखी इतकी बढिया अगर य बुद्धी की एक नाडी बिगड जाय नाग मेंटल हॉस्पिटल मे पे आपको जो आज सम्मान से बात करते हैं कोई सम्मान से बात नहीं करेगा आज प्रेम से बिठाते हैं अपने साथ खाना खिलाते कोई अपने पास बैठने नहीं देगा अगर एक नाड़ी बिगड़गी तो आप बताओ कितना भगवान ने सुख दे रखा है फिर भी भगवान को गाली दे रहे विद्या है तो ये ईश्वर की कृपा है उसकी दया है ये उसकी इच्छा है जो उसने हमको ये सारे साधन दिए शरीर मन बुद्धि इंद्रिया माता पिता खाना पीना परिवार दे रखता। और क्या चाहिए इसमें खुश रहना चाहिए और आगे के लिए मेहनत करनी चाहिए यह हो आपकी की चर्चा। तो ग्राम देंगे। और कर्मफल सिद्धांत देने कैसे हमें पता चले कि इसका फल है कर्मफल सिद्धांत के बारे में यह समझना चाहिए जो हम फल देख रहे हैं सुखा दुःख हा जो भी फल सुख दो या प्राप्ती कारण मनुष्य ने दिया? ने, दिया? या अगर ईश्वरने संशय का प्रश्न ही तो वन्याय करता नाही ईश्वर न्याय ही करता ठीक आहे ईश्वरने दिनुष्य दे माता पिता कोई स्टेट कंपनी मतलब कंट्री देश में कहां कैसा जमा पुरुष का स्त्री का मनुष्य का पशु का पक्षी का ये तो केवल ईश्वर ही दे सकता है तो किसने दिया पहले ये देखें अगर ईश्वर ने दिया तो कर्म फल क्लियर अब मनुष्यों ने दिया हमने काम किया कंपनी में जॉब किया एक महीना और हमको पचास वेतन मिलना तो वहां ये देखना है की ये वेतन तो ईश्वर ने तो ने दिया अब यह देखना है, यह न्याय से दिया या अन्याय से उसका पता चलेगा जब हमने कंपनी साइन किया था तब क्या बात तय हुई थी तब यह तय हुई थी साठ हजार मासिक वेतन मिलेगा और आज मिल रहा है पचास हजार जो दस हजार हमारे खाके तो पता चलायोरा दस हजार का जो लॉस हो रहा है, है यह अन्याय यह कर्मफल नहीं करम फल नहीं अच्छा दो व्यक्तियों ने इकट्ठे एंट्री की कंपनी में एक कंपनी के मालिक का रिश्तेदार था और दूसरा ऐसे सामान्य व्यक्ति का उसकी रिश्तेदारी नहीं थी योग्यता दोनों की बराबर थी पोस्ट भी बराबर मिली दोनों को डेजिग्नेशन कंपनी में ठीक है अब जब वेतन की बारी आई तो वेतन भी बराबर मिलना चाहिए था दोनों को पचास पचास हजार मिलना चाहिए था वही कह हुआ था पर जो उसका मालिक का रिश्तेदार है उसको सत्तर हजार मिल रहा और जो दूसरा व्यक्ति था उसको रहा है अब जो इसको बीस हजार फालतू मिल रहा है ये कर्म हो नहीं है ये अन्याय से है तो अन्याय से कहीं सुख भी मिलता है कहीं अन्याय से दुख भी मिलता है उसके साथ साठ हजार का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको 50 दिया दस कार्ड लिया ये दस लॉस हुआ ये अन्याय उसको पचास का कॉन्ट्रैक्ट किया और सत्तर दिया बीस फालतू दिया ये अन्याय ये अन्याय से सुख हो रहा है वो अन्याय से दुख हो रहा है तो जो अन्याय हो रहा है वो कर्म हल नहीं है बस ऐसे आप कोई कर सकते हैं। किसी भी घटना को देखिए ध्यान से देखिए निष्पक्ष होकर विचार कीजिए और ये सोचिए न्याय हुआ या अन्याय यदि न्याय हुआ तो कर्म हल और जो अन्याय हुआ तो वो कर्म हल नहीं है। इसको आधिभा दुख इस रूप से माना जाएगा मनुष्यों ने अन्याय किया या किसी प्राणी ने किया शेर ने कुत्ते ने साप ने बिच्छू ने काट लिया तो चेतनों के द्वारा जो दुख मिल रहा है अन्याय से वो आदिभौतिक दुख जट पदार्थों से जो अन्याय से दुख मिल रहा है वो आधिदेविक दुख और जो अपनी मूर्खता से गलतियों का दंड गोख रहे हैं वो आध्यात्मिक दुख इस तरह से रहते हैं तो घटनाओं का विश्लेषण करें पूरी ईमानदारी से निष्पक्षता से बुद्धि से आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा कौन सा न्याय है कौन सा अन्याय है कितना कर्म भग है कितना गलत है कितना सही है बहुत कुछ समझ में आ जाएगा पूरा समझ में नहीं आएगा पूरा तो भगवान ही समझ सकता है और मोटा मोटा जान लेंगे भी हमारा काम चल जाएगा ठीक है तो विराम देते एक बार ओम बोलेंगे लंबे समय से ओ